गीता भाष्य अध्याय नौ। तथा श्रीमद्भगवीता शकनों की चैव तपा्यहम ससज्जा सृजा तपामि अहम् सज्जाहर्जुन तपा अहम आदि भूप्वा कषिद्रश्मण अहम वर्ष कैचिद्रश्म उत्सृजा उत्सृज्य पुनः निगृह कैचित रश्मि भी ही अष्टभि मास पुनः उतृ जामी प्राविशी मैं ही सूर्य होकर अपने कुछ प्रखर रश्मियों से सबको तपाता हूँ और कुछ किरणों से वर्षा करता हूँ तथा वर्षा कर चुकने पर फिर कुछ रश्मियों द्वारा आठ महीने तक जल का शोषण करता रहता हूँ और वर्षा काल आने पर फिर वर्षा देता हूँ अमृतम च एव देवाना मृत्यु च मर्त सद यधतया विद्यमान तद विपरीत असत एव अहम् अर्जुन हे अर्जुन देवों का अमृत और लोक में बसने वालों की मृत्यु तथा सत और असत सब मैं ही हूँ अर्थात जो जिसके संबंध से विद्यमान है वह और जो उसके विपरीत है वह भी मैं ही हूँ न पन एव असत् भगवां स्वयं कार्य कार्यकारणे वा सदसती परंतु यह ध्यान में रखना चाहिए कि स्वयं भगवान अत्यंत असत नहीं है अथवा सत और असत का अर्थ यहाँ कार्य और कारण समझना चाहिए ये अनुवृत्ति आनुवृत्ति एकत्व एक त्वा पृथकवादी विज्ञान यज्ञ मूजयत उपास ज्ञानविद ते यथा विज्ञानम प्राप्व जो ज्ञानी पहले कहे हुए क्रमानुसार एकत्व पृथकत्व आदि विज्ञान रूप यज्ञों से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं वे अपने विज्ञा मुझे ही प्राप्त होते हैं ये पुनः आज्ञा ये पुनः अज्ञाह काम कामा हा, परंतु जो विषयवासनायुक्त अज्ञानी विद्या पापा, प्रार्थ कम, दिव्यां विद्या प्रार्थयन्ते पुण्यमासाद्य दिव्यां साम त्रैव्या मोम पैतपापै स्वरगतियु्यसा सुसुरेन्द्रलोकन दिव्यादाजुद्याग्यजु सामेदो मेविण सोम सोमपाह सोमं पिबन्ति इति सोम तेन एव सोम पिबंध सोम पेन एवं सोमपाल पूतपापा शुद्धकिलबा योमि इष्ट् पूजयति स्वर्गगमन स्वर्गतिये स्वर्ग स्वर्गति तेज पुण्य पुण्यफल आसाद संप्राप्य सुरेन्द्रलोक सतक्रत स्थानी भुंजते दिव्यान दिवी भवान अपराकृतान देवभोगान देवानाम भोगाहता ऋख यजु और शाम इन तीनों वेदों को जानने वाले सोमरस का पान करने वाले और पाप रहित हुए अर्थात सोमरस का पान करने से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं ऐसे सकाम पुरुष वसु आदि देवों के रूप में स्थित मुझ परमात्मा का अग्निष्टोमादि यज्ञों द्वारा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करते हैं वे अपने पुण्य के फल स्वरूप इंद्र के स्थान को पाकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं अर्थात देवताओं के जो स्वर्ग में होने वाले अप्राकृत भोग हैं उनको भोगते हैं तेतम भुगत स्वर्गलोकम विशालम छीड़े पुण्य मृतलोकम विसंती देवं ते धर्म मनुप्रपन्ना गतागत काम कामभंते ते तम भुक्त स्वर्गलोक विशाल विस्तीर्ण क्षीणे पुण्य मर्तलोकम इम विशंती आविशंति वे उस विशाल विस्तृत स्वर्गलोक को भोग चुकने पर उसकी प्राप्ति के कारण रूप पुण्य को क्षय हो जाने पर उस मृत्युलोक में लौट आते हैं एवं यथोक्न प्रकारेण धर्म्यम केवलम वैदिक कर्म अनुप्रपन्ना अणुप्रपन्ना गतागत ग आगत चमनागमन काम कामाह कामान इति कामें कामकाम गतागतम एव न तो स्वातंत्र क्वचि लभंतेथ उपर्युक्त प्रकार से केवल वैदिक कर्मों का आश्रय लेने वाले कामकामी विषयवासनायुक्त मनुष्य बारंबार आवागमन को ही प्राप्त होते रहते हैं अर्थात जाते हैं और लौट आते हैं इस प्रकार बराबर आवागमन को ही प्राप्त होते हैं कहीं भी स्वतंत्रता लाभ नहीं करते ये पुनः निष्काम सम्यक दर्शिना परंतु जो निष्कामी पूर्ण ज्ञानी है अनन्याचितंत्रों माम ये जना पर्यपाशते युक्ता योगक्षेम वहाम्यहम अनया भूताः परम दिवण आत्म गता सिंत मे जना संन पर्युपाशते तंम परमर्शिनायुक्ता सतता योगक्षेम योग अप्राप्त से प्राप्ण क्षेम तदरक्षण तद उभ वहामें प्रापयामी अहम् जो संयासी अनन्य भाव से युक्त हुए अर्थात परमदेव मुझ नारायण को आत्मरूप से जानते हुए मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मेरी श्रेष्ठ निष्काम उपासना करते हैं निरंतर मुझ में ही स्थित उन परमार्थ ज्ञानियों का योग क्षेम में चलाता हूँ अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है उनके ये दोनों काम मैं स्वयं किया करता हूँ ज्ञानी तो आत्मा एवं मे मत सच मम प्रियमात्त तस्मात् मम आत्मभूता प्रिया, आत्म प्रिया चूँकि ज्ञानी को तो मैं अपना आत्मा ही मानता हूँ और वह मेरा प्यारा है इसलिए वे उपरयुक्त भक्त मेरे आत्मा रूप और प्रिय हैं ननु अपि नषा भक्ता योगक्षेम एव भगवान पूर्वपक्ष अन्य भक्तों का योगक्षेम भी तो भगवान ही चलाते हैं सत्यम एव एवं वहती किंतु अयम विशेषः अन्य ये भक्ता ते स्वात्मा स्वयं अपि योगक्षेम इहते अनन्य अन्यदर्शि तो न आत्मा योगक्षेम ईहंते नी ते जीविते मरणे व आत्मनो वृद्धि कुरलगव्णा ते अतः भगवान् तषाँ योगक्षतिरपक्ष यह बात ठीक है अवश्य भगवान ही चलाते हैं किंतु उसमें यह भेद है कि जो दूसरे भक्त हैं वे स्वयं भी अपने लिए योग योगक्षेम संबंधी चेष्टा करते हैं पर अनन्यदर्शी भक्त अपने लिए योग योगक्षेम संबंधी चेष्टा नहीं करते क्योंकि वे जीने और मरने में भी अपना वासना नहीं रखते केवल भगवान ही उनके अवलंब रह जाते हैं अतः उनका योग योगक्षेम स्वयं भगवान ही चलाते हैं ननु अन्य अभी देवता तम एवं चेत तद्भक्ताम एवजते सत्यम एवं यदि कहो कि अन्य देव भी आप ही हैं अथवा उनके भक्त भी आप ही का पूजन करते हैं तो यह बात ठीक है ये प्यदेवता भक्ता जजंते श्रद्धयान्विता कौंते यजंत्य विधिपूर्वक ये अपि अन्य देवता भक्ता अन्यासु देवतासु भक्ता अन्य देवता भक्ता संतो यजंते पूजयन्ते श्रद्धया बुद्धिया अन्वता अनुगता ते अपि अभी मे कौंतेय यजिपूर्वकम अविधि अज्ञान तत्पूर्वक अज्ञानपूर्वक यजंतेथ जो कोई अन्य देवों के भक्त अन्य देवताओं में भक्ति रखने वाले श्रद्धा से आस्तिक बुद्धि से युक्त हुए उनका पूजन करते हैं वे कुंतीपुत्र हे कुंती पुत्र वे भी मेरा ही पूजन करते हैं परंतु अविधिपूर्वक करते हैं अविधि अज्ञान को कहते हैं सो वे अज्ञानपूर्वक मेरा पूजन करते हैं कस्मात् जजन्ते इति उच्यते यस्मा उनका पूजन करना अविधिपूर्वक कैसे है सो कहते हैं कि अहम सर्वयज्ञा भोक्ता च प्रभु व अहम् न तो मजानती तत्व अहम सर्वता दैताम भोक्ता च एव चभु मस्वाको हि योहमेवात्र उक्त तथा न तो मं अभी जानती तत्व यथावत् अतः चविधिपूर्वकम इष्टायागफला च्यबंती प्रच्यवंते ते स्रौत और स्मार्त समस्त यज्ञों का देवता रूप से मैं ही भोगता हूँ और मैं ही स्वामी हूँ मैं ही सब यज्ञों का स्वामी हूँ यह बात अधियज्ञोह मेवात्र श्लोक में भी कही गई है परंतु वे अज्ञानी इस प्रकार यथार्थ तत्व से मुझे नहीं जानते अतः अविधिपूर्वक पूजन करके वे यज्ञ के असली फल से गिर जाते हैं अर्थात उनका पतन हो जाता है ये अपि अन्य देवता भक्तिम भक्तिमत्वन अविधि पूर्वक जजंते तेसाँ अभी यागफलम अवश्यम भावी कथम जो भक्त अन्य देवताओं की भक्ति के रूप में अविधिपूर्वक भी मेरा पूजन करते हैं उनको भी यज्ञ का फल अवश्य मिलता है कैसे शो कहा जाता है देवान या द्रता देवान् पितृनयांत पितव्रता भूता भूतेद्या गच्छन्ति देव्रता दु व्रत निमो भक्ति हि देवान देव्रता देवान्या अग्निस्वातादीन यान्ति भूतानि याव्रता श्राद्धादी क्रियापरा यान्ति भूतानी भूतानां पूजका यान्ति मध्याजिनो मध्यजनशीला वैष्णवा मैने आयासे मे न भजन्ते अज्ञा तेनते अल्प फलभाजो जिनका नियम और भक्ति देवों के लिए ही है वे देव उपासक गण देवों को प्राप्त होते हैं श्राद्ध आदि क्रिया के परायण हुए पितृभक्त भक्त स्वात्तादि पितरों को पाते हैं भूतों की पूजा करने वाले विनायक षोड़श मातृका गण और चतुर्भंगनी आदि भूत गणों को पाते हैं तथा मेरा पूजन करने वाले वैष्णव भक्त अवश्य में मुझे ही पाते हैं अभिप्राय यह कि समान परिश्रम करने पर भी वे अन्य देवोपासक अज्ञान के कारण केवल मुझ परमेश्वर को ही नहीं भसते इसी से वे अल्प फल के भागी होते हैं